प्रवचन साधना में आहार का महत्व मरो हे जोगी मरो प्रवचन सातवां सातवास मदिरा नशा निंदा आदि के संबंध में संत शिरोमणि गोरखनाथ कहते हैं जोगी हो पर निंदा झक है मद मास और भांग जो बख है एकोत्तर सुरुषा नरक जाई सत सत भाषंत श्री गोरख राय भगवान श्री गौरखनाथ के इन वचनों का मर्म समझाने की अनुकंपा करें आज के सूत्र जोगी होई परिनिंदा निंदा मद अरु मांग जो भके एक उत्तर से पुरिशा नरकई जाई सती सत्य भाषंत श्री गोरख राय योग्य हो पर निंदा झके कहते हैं योगी होकर पर की निंदा करोगे तो योग हो गए यहां कुछ बातें समझ लेनी जरूरी पहली बात निंदा और आलोचना का भेद समझ लेना जरूरी है क्योंकि आलोचना तो गोरख भी कर रहे ये भी आलोचना के सूत्र ये कहना कि योगी हो ही परनिंदा झके अरु अरुभाग जो भके कि योगी होकर जो पराई की निंदा करेगा मध्यमांस खाएगा भांग पिएगा ऐसे लोग हजारों की तादाद में नरक में पड़ते हैं इकोत्तर से पुरिशा नरक ही जाए ऐसे लोग अनंत संख्या में नरक में पड़ जाते हैं गोरख कहते हैं मैं तुमसे सच सच कह रहा हूं सुन लो आलोचना तो इसमें भी है निंदा इसमें नहीं है आलोचना और निंदा का भेद जरा बारीक है और समझ में ना आए तो भूल हो सकती आलोचना तो बुद्ध ने भी की महावीर ने भी की आलोचना तो क्राइस्ट ने भी की मोहम्मद ने भी की ऐसा कोई सदगुरु नहीं हुआ पृथ्वी पर जिसने आलोचना ना की हो भेद क्या है आलोचना और निंदा का भेद सूक्ष्म है कभी कभी निंदा आलोचना जैसी मालूम हो सकती है और कभी कभी आलोचना निंदा जैसी मालूम हो सकती है बहुत करीब नाता रिश्ता है उनका रूप रंग एक जैसा है मगर उनकी आत्मा बड़ी भिन्न आलोचना होती है करुणा से निंदा होती है घृणा से आलोचना होती है जगाने के लिए निंदा होती है मिटाने के लिए आलोचना का लक्ष्य होता है सत्य का आविष्कार निंदा का लक्ष्य होता है दूसरे के अहंकार को गिराना धूल धूसरित करना पैरों में दबा देना निंदा का लक्ष्य होता है दूसरे की आत्मा को कैसे चोट पहुंचाना कैसे घाव करना आलोचना का लक्ष्य होता है सत्य को कैसे खोजें धूल में पड़ा हीरा है इसे कैसे धो ले शुद्ध कर ले आलोचना अत्यंत मैत्रीपूर्ण है चाहे कितनी ही कठोर क्यों ना हो फिर भी उसमें मैत्री और निंदा चाहे कितनी ही मधुर क्यों ना हो मीठी क्यों ना हो उसमें जहर है शायद जहर को शक्कर में लपेट के दिया जा रहा है निंदा उठती है अहंकार भाव से मैं तुमसे बड़ा तुम्हें छोटा करके दिखाऊंगा आलोचना का कोई संबंध अहंकार से नहीं आलोचना का संबंध मैं तू से नहीं आलोचना इस बात का अन्वेषण है कि सत्य क्या है सत्य कैसा है आलोचना बहुत कठोर हो सकती है क्योंकि कभी कभी असत्य को काटने के लिए कृपाण का उपयोग करना होता असत्य की चट्टाने हैं तो सत्य के हथौड़े और छैनियां बनानी पड़ती आखिर गोरख हथोड़ी और छेनी की चोट कर रहे हैं फिर गोरख के पीछे आने वाले कबीर और भी धार रखते हैं। तलवार पर और धार आ जाती है कबीर की चोट ऐसी है कि टुकड़े टुकड़े कर जाए लेकिन तुम्हें नहीं टुकड़े टुकड़े कर जाए तुम्हारे असत्य को जब तुम चोर पर हमला कर दो तो निंदा और जब तुम चोरी पर हमला करो तो आलोचना जब तुम पापी को घृणा करने लगो तो निंदा और जब तुम पाप को घृणा करो तो आलोचना निंदा तो योगी नहीं कर सकता निंदा का तो रस ही अत्यंत मूर्छित व्यक्ति में होता है निंदा का मनोविज्ञान क्या है दुनिया के अधिकतम लोग निंदा में पड़े होते हैं। मनोविज्ञान क्या है मनोविज्ञान बहुत सीधा साफ है प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि मेरे अहंकार की प्रतिष्ठा हो कि मैं सबसे बड़ा इसको सिद्ध करना बहुत कठिन है। मैं सबसे बड़ा यह बात सिद्ध करनी बहुत कठिन है क्योंकि और भी सभी लोग इसी को सिद्ध करने में लगे अरबों लोग एक ही बात को सिद्ध करना चाहते हैं कि मैं सबसे बड़ा कितने लोग बड़े हो सकते हैं इतना घमासान चलेगा इसमें जीत करीब करीब असंभव कौन जीत सकेगा एक एक आदमी अरबों आदमियों के खिलाफ लड़ेगा हार निश्चित है यहां सभी हार जाएंगे यहां कोई ऊपर चढ़ नहीं सकता तो फिर एक सुगम उपाय खोजता है मन मन कहता है मैं सबसे बड़ा हूं यह तो सिद्ध करना कठिन है लेकिन कोई मुझसे बड़ा नहीं है ये सिद्ध करना आसान है ख्याल रखना किसी चीज की विधायकता को सिद्ध करना सदा कठिन होता है नकारात्मक वक्तव्य सदा आसान होता है जैसे अगर सिद्ध करना चाहो कि ईश्वर है तो बहुत कठिन बात है जीवन को तपश्चर्या में अग्नि से गुजारना होगा तब भी कब हो पाएगी ये सिद्धि कुछ पता नहीं इस जन्म में अगले जन्म में जन्मों जन्मों में लेकिन ईश्वर नहीं है यह सिद्ध करना हो तो अभी हो सकता है इसमें कुछ अड़चन नहीं जरा सी तर्क कुशलता चाहिए बस नास्तिक होना कोई बड़ी कुशलता की बुद्धिमानी की बात नहीं है बुद्धू से बुद्ध आदमी नास्तिक हो सकता है तुर्गनेव तो की प्रसिद्ध कथा है महामूर्ख एक गांव में एक महामूर्ख था वो बहुत परेशान था क्योंकि वो कुछ भी कहता लोग हंस देते, लोग उसको महामूर्ख मान ही लिए थे वो कभी ठीक भी बात कहता तो भी लोग हंसते थे वो सुकड़ा सुकड़ा जीता था बोलता तक नहीं था ना बोले तो लोग हंसते थे बोले तो लोग हंसते थे कुछ करे तो लोग हंसते थे ना करे तो लोग हंसते थे उस गांव में एक फकीर आया उस महामूर्ख ने रात उस फकीर के चरण पकड़े और कहा कि मुझे कुछ आशीर्वाद दो मेरी जिंदगी क्या ऐसे ही बीत जाएगी सुकड़े सुकड़े क्या मैं महामूर्ख की तरह ही मरूंगा कोई उपाय नहीं है कि थोड़ी बुद्धि मुझ में आ जाए उस फकीरने का उपाय है ले सूत्र तू निंदा शुरू कर दे उसने कहा निंदा से क्या होगा फकीर ने का सात दिन तू करो फिर मेरे पास आना उस महामूर्ख ने पूछा करना क्या है निंदा में उस फकीर ने का कोई कुछ भी कहे नकारात्मक वक्तव्य देना जैसे कोई कहे कि देखो कितना सुंदर सूरज निकल रहा है तू कहना इसमें क्या सुंदर है सिद्ध करो सुंदर कहां है क्या सुंदर रोज निकलता है अरबों खरबों सालों से निकल रहा है आख का गोला है सुंदर क्या है कोई कहे कि देखो जीसस के वचन कितने प्यारे हैं तू तत्न टूट पड़ना कि क्या है इसमें प्यारा कौन सी बात खूबी की है कौन सी बात नई है सदा से तो यही कहा गया है सब पिटा पिटाया है सब बासा है सब उधार है तू नकार ही करना कोई सुंदर स्त्री को देख के कहे कितनी सुंदर स्थिति कहना इसमें है क्या जरा नाक लंबी हो गई तो हो क्या गया कि रंग जरा सफेद हुआ तो हो क्या गया सफेद तो कोढ़ी भी होते सुंदर कहां है सिद्ध करो तू हरेक से प्रमाण मांगना और ख्याल रखना ये कि हमेशा नकार में रहना उनको विधेय में डाल देना तू नकार में रहना सात दिन बाद आ जाना सात दिन बाद तो जब आया महामूर्ख तो अकेला नहीं आया उसके कई शिष्य हो गए थे वो आगे आगे आ रहा था फूल मालाया उसके गले में डली थी बैंड बाजी बज रहे थे उसने फकीर से कहा कि तरकीब काम कर गई गांव में एकदम सन्नाटा खिंच गया है जहां निकल जाता हूँ लोग से नीचा कर लेते लोगों में खबर पहुंच गई है कि मैं महामेधावी मेरे सामने कोई जीत नहीं सकता अब आगे क्या करना है नहीं आगे तू तो कुछ करना ही मत बस तू तो इसी पर रोके रहना अगर तेरे को मेधा बचानी कभी विदेह में मत पड़ना ईश्वर की कोई कहे तो तत् तत्ण नास्तिकता प्रकट करना जो भी कहा जाए तू तो हमेशा नकारात्मक वक्तव्य देना तुझे कोई ना हरा सकेगा क्योंकि नकारात्मक वक्तव्य को असिध करना बहुत कठिन विधायक वक्तव्य को सिद्ध करना बहुत कठिन ईश्वर को स्वीकार करने के लिए बड़ी बुद्धिमत्ता चाहिए बड़ी सूक्ष्म संवेदना चाहिए हृदय का अत्यंत जागरूक रूप चाहिए चैतन्य की निखरी हुई दशा चाहिए भीतर थोड़ी रोशनी चाहिए लेकिन ईश्वर को इंकार करने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए कोई अनिवार्यता नहीं है ईश्वर को इंकार करने के लिए इसलिए लोग दुनिया में निंदा करते निंदा का मनोविज्ञान सस्ता मनोविज्ञान सुगम उपाय इससे तुम्हारी पृथ्वी सिद्ध होती और इसमें कुछ खर्च पड़ता ही नहीं हल्दी लगे ना फिट कर रंग चोखा हो जाए इसमें कुछ खर्च होते ही नहीं इसे सीखने कहीं जाने की जरूरत नहीं इसके लिए कोई सत्संग करना आवश्यक नहीं इसलिए हर आदमी निंदा में कुशल है तुम चारों तरफ लोगों को पाओगे निंदा रस लेते पता नहीं जिन्होंने रसों की गणना की उन्होंने निंदा रस क्यों छोड़ दिया क्योंकि और सब रस तो कोई कभी कभार लेता निंदा रस तो लोग रोज लेते हैं सुबह से सांस तक तुम अखबार पढ़ते हो इसलिए कि कुछ निंदा रस मिल जाए जरा किसी की निंदा हो रही हो तुम एकदम चौंकने हो के सुनने लगते हो तुम कैसे ध्यानस्थ हो जाते हो अगर कोई आके बताए कि पड़ोसी की स्त्री किसके साथ भाग गई तुम भूल जाते हो सब संसार की बातें, उस क्षण ध्यान ऐसा लगता है तुम खोद खोद के पूछने लगते हो कुछ और तो कहो कुछ आगे तो बताओ विस्तार में चलो जरा ऐसे संक्षिप्त ना हो कहां भागे जा रहे हो पूरी बात कहके जाओ बैठो चाय पी लो पलक पावड़े बिछा देते हो जहां तुम्हें लगता है कि कुछ निंदा हो रही वहीं तुम्हें रस आता रस आता है क्योंकि दूसरा आदमी छोटा किया जा रहा है और उसके छोटे होने में एक भीतरी प्रती होती कि मैं बड़ा हूं इसलिए अगर कोई भिखारी रास्ते पर केले के छिलके पर फिसल के गिर पड़े तो तुम्हें उतना रस नहीं आता जितना रस कोई सम्राट केले के छिलके के फिसल के गिर पड़े तो आए दिल खुश हो जाए जिसको मुला नस् कहता दिल का गार्डन गार्डन हो जाए बाग बाग हो जाने का उसने अनुवाद किया जब पहली दफा उसने मुझसे कहा मैं भी चौंका मैंने उससे पूछा कि ये दिल का गार्डन गार्डन हो जाना क्या है उसने कहा अरे बाग़ बाग हो जान ये उसका अंग्रेजी अनुवाद है कोई बात बादशाह फिसल के गिर पड़े कैसा चित्त प्रसन्न होता है इसलिए जब तुम्हें खबर मिल जाती कि कोई प्रधानमंत्री कोई राष्ट्रपति किसी गलत काम को करते हुए पकड़ लिया गया है तो कैसा निंदा का रस फैलता है क्या प्रयोजन है किसको लेना देना होना चाहिए कोई प्रधानमंत्री अगर किसी स्त्री के प्रेम में पड़ गया बस जैसे कि कोई बड़ी अनूठी बात हो गई कितना रस फैलता है कितने लोग उत्सुक हो जाते हैं सिर्फ एक बात बताई जा रही है इसके भीतर सिर्फ एक बात की सूचना हो रही कि तुम प्रतीक्षा ही कर रहे थे कि जरा फसो, कि जरा कहीं गिरो कि जरा पैर फिसले तुम्हारा किसी केले के छिलके पर तुम चारों खाने चित्त हो जाओ ये दिल में तुम्हारे आकांक्षा ही थी इसलिए जो व्यक्ति भी चार पांच साल सत्ता में रह जाता जनता उसी को सत्ता से उतारने को उत्सुक हो जाती आतुर हो जाती बहुत हो गया ये गिरना ही चाहिए आदमी छोटी छोटी बातें फिर खूब बड़ी बड़ी करके फैलाई जाती और लोग उनको स्वीकार करने को राजी होते तुमने मजा देखा अगर तुम किसी की प्रशंसा करो कोई सुनने को राजी नहीं न कोई स्वीकार करने को राजी अगर तुम कहो कि फला व्यक्ति देखो कैसा महात्मा हो गया वो कहेगा अरे सब देख लिए महात्मा कहीं कोई महात्मा ना होता है ना हुआ है सब धोखाधड़ी कुछ चालबाजी होगी जरा रुको थोड़ा ठहरो जब पकड़ा जाएगा तब पता चलेगा हमने कई को गिरते देख लिया है लेकिन अगर कोई तुमसे कहे कि फला आदमी चोरी कर रहा है फला आदमी बेईमान है फला आदमी ने रुष्पत खाई तो तुम कभी इंकार नहीं करते कि नहीं नहीं ऐसा कैसे हो सकता है तुम तो तत्ण स्वीकार कर ले तो जैसे तुम पहले से माने ही बैठे थे हमने यह मान ही रखा है कि हमारे अतिरिक्त और सब लोग बुरे हैं किन्हीं का पता चल गया है किन्हीं का पता नहीं चला कभी चल जाएगा मगर हमारे सिवाय सारे लोग बुरे हैं यह तो हमारी स्वीकृत मान्यता है इस स्वीकृत मान्यता को जो भी सहारा दे देता है हम तत्क्षण अंगीकार कर लेते हैं हालत हमारी ऐसी है अगर कोई तुमसे कहे कि फला आदमी देखो कितनी प्यारी बांसुरी बजा रहा है तुम कहोगे वो क्या खाक बांसरी बजाएगा चोर लंपट लुच्चा जैसे कि लुच्चा लंपट और चोर होने से बांसरी बजाने में कोई बाधा पड़ती हो लेकिन तुमने तत्ण निंदा कर दी वो क्या खाक बांसरी बजाएगा उसकी बांसुरी में क्या रखा है हम उसे भली बात जानते हम उसके बाप को भी जानते वो क्या बांसरी बजाएगा लेकिन इस उल्टी बात तुम्हें कभी सुनने में ना आएगी कि, कि कोई कहे कि देखो वो आदमी चोर है बेईमान है लंपट है। और तुम कहो कि नहीं ये कैसे हो सकता है क्योंकि वो इतनी प्यारी बांसुरी बजाता है नहीं नहीं ये नहीं हो सकता इतनी प्यारी बांसुरी बजाने वाला आदमी चोर होगा लंपट होगा ये कैसे हो सकता है ऐसा तुम कभी ना कहोगे ये तुम्हारे अहंकार के विपरीत है जो तुम्हारे अहंकार को भरता है वह है निंदा इसलिए प्रशंसा तो लोग बड़े बेमन से करते बड़े बेमन से मजबूरी में करते कुछ लेना हो प्रशंसा करके तो करते इसलिए ऊपर ऊपर प्रशंसा कर देते हैं पीछे बदला लेते अदालत में मुकदमा था एक नेताजी ने अदालत में एक आदमी पर मानहानि का मुकदमा चलाया था क्योंकि होटल में जहां की 50-60 लोग मौजूद थे उस आदमी ने नेताजी को उल्लू का पट्टा कह दिया स्वभावता नेताजी क्रुद्ध हो गए उल्लू का पट्टा इसको मजा चखा के रहेंगे मुल्ला नसरुद्दीन नेताजी के बगल में ही खड़ा था जब उल्लू का पट्टा उन्हें कहा गया तो उन्होंने उससे कहा कि मुला गवाही देनी होगी तुम्हारे सामने कहा था उसने का बिल्कुल गवाही दूंगा प्रत्यक्ष गवाह मैं हूं मेरे सामने गाली दी गई है मैं तुम्हारे बगल में खड़ा था अदालत में गवाहियां हुई मुल्ला नसुद्दीन से पूछा मजिस्ट्रेट ने कि वहां पचास लोग थे और जिस आदमी पर दोष लगाया गया गाली देने का वो आदमी कहता है कि मैंने किसी का नाम लेके नहीं कहा मैंने उल्लू का पट्टा शब्द उपयोग किया था मगर वहां पचास साठ लोग थे नेताजी को मैंने लक्ष्य करके ये नहीं कहा है तुम्हारे पास क्या सबूत है ना के किस नेताजी को ही लक्ष्य करके ना नसरुद्दीन ने कहा मैं मानता हूं पचास साठ लोग थे लेकिन उल्लू का पट्टा वहां सिवा नेताजी के और कोई था ही नहीं अब क्या करोगे अपना गवाह भी ये कह रहा है तुम चाहते हो जो सत्ता में है शक्ति में है पद में है प्रतिष्ठा में जिनके पास धन है वो चारों खानों गिरे इससे तुम्हारे दिल को बड़ी राहत होगी दुनिया में जब कभी किसी का पतन होता है लोगों के चित्त को बड़ी राहत मिलती है बड़ा हल्कापन आ जाता है लोग प्रतीक्षा करते हैं इसकी कि किसी का चरित्र भ्रष्ट हो जाए इस पर बहुत दार है उनकी चरित्र तो बनाना मुश्किल है अपने जीवन को तो गरिमा देना मुश्किल है महिमा देना मुश्किल है मगर किसी की महिमा छिन जाए तो उसको बड़ा चढ़ा के चर्चा करना तो आसान है जितनी उसकी तुम चर्चा करते हो बुराई की उतने ही तुम भीतर अच्छे होते जाते हो यह निंदा का मनोविज्ञान है यह अहंकार की छाया है और अहंकार का पोषण मगर इसका अर्थ यह नहीं है कि मैं तुमसे कह रहा हूं तुम अंधे की तरह जीना या गोरख तुमसे कह रहे हैं तुम अंधे की तरह जीना जहां तुम गलत देखो वहां चुप रह जाना यह मैं नहीं कह रहा हूं ना गोरख कह रहे हैं क्योंकि अगर गोरख ये कहते तो जो उन्होंने कहा यह भी नहीं कह सकते थे इस बात को ख्याल में ले लो ये भी तो गलत देखा ना ये देखा कि योगी और निंदा कर रहे हैं कि योगी और मदमांस और भांग पी रहे हैं तो कहा कि नरक में पड़ोगे इसको तुम निंदा मत समझना इसमें निंदा कुछ भी नहीं है इसमें सहज करुणा है इसमें सहज सद्भाव है उन्हें नीचे दिखाने का प्रयोजन नहीं है सच में तो उन्हें ऊपर उठाने की आकांक्षा है उन्हें जगाने की आकांक्षा है कभी कभी जगाने वाला भी दुश्मन मालूम पड़ता है कभी कभी तो ऐसा हो जाता तुम किसी से कह देते हो भाई सुबह मुझे उठा देना ट्रेन पकड़नी चार बजे की और तुम तो तीन बजे उठते ही हो ब्रह्म मुहूर्त में मुझे उठा देना वो आदमी तुम्हें तीन बजे उठाने आया तुम मन ही मन में गाली देते हो उस आदमी को जिसको तुमने ही कहा है कि तीन बजे उठा देना कि यह बदतमीज आ गया कि इस को आज ही सूझा <laughs> कि हमने कह दिया था गलती हो गई मगर कोई गलती को मान के करने की जरूरत ही थोड़ी थी कि ये दुष्ट कहां टले और अगर वो तुम्हें खींच के उठाने लगे झगड़ा भी हो सकता है जर्मनी का प्रसिद्ध विचारक हुआ इमैनुअल कांट उसने एक नौकर रख छोड़ा था उसको सुबह उठने में बड़ी अड़चन होती थी नौकर का कुल काम इतना था कि चाहे मारपीट हो जाए मगर उठा दे तो मारपीट होती थी ये इसके लिए नौकर ही रखा हुआ था कई नौकर छोड़कर चले जाते थे कि ये क्या मामला है पर वो कहता कि तुम्हें रखे ही इसीलिए तुम फिकिर ही मत करना मैं तुमसे ये तो नहीं कहता कि मैं मारूं तो तुम मत मारना तुम भी मारना मगर मुझे उठा के रहना भिन्न भिन्न तरह के लोग अभी तो पश्चिम में इस तरह के विद्युत के कंबल बन गए जिनमें तुम अलार्म भर दो घड़ी भी लगी रहती है और सुबह ठीक पांच बजे बिजली का शाख जो नहीं उठ सकते उनके लिए इंजाम करना पड़ेगा लगा एक शाख और छलांग लगा के तुम बाहर हुए क्योंकि साधारण अलार्म काम नहीं करते लोग उनको बंद कर देते घड़ी पटक देते खुद की घड़ी फिर बाद में पछताते कि फूट गई है पचास रुपए का नुकसान हो गया खुद ने ही अलार्म भरा खुद ही घड़ी पटक देते उनके लिए इंतजाम करने पड़े जाग जगाने वाला प्रीति कर नहीं लगता क्योंकि उस समय तुम तो मधुर निद्रा में खोए हो हो सकता है कोई मीठा सपना देख रहे हो हो सकता है बिल्कुल अभी अभी बस क्लियोपेत्रा से मिलन ही होने वाला था कि हेमा मालिनी बस चली ही आ रही थी बस आलिंगन होने के ही करीब था और ये दुष्ट आ गया ये आराम बच गया ऐसी घड़ी को कोई बर्दाश्त करेगा इसलिए बुद्धों को हम बड़ी मुश्किल से स्वीकार कर पाते करते करते ही स्वीकार कर पाते तुम्हारे स्वप्न तोड़ देने वाले लोग कैसे तुम्हें प्रीति कर लगेंगे तुम नाराज होते हो इससे यह मत समझना कि योगी आलोचना ना करेगा और कौन आलोचना करेगा वही हकदार है लेकिन निंदा नहीं करेगा उसकी आंखों में तुम्हारा अपमान नहीं होगा उसकी वाणी कठोर हो सकती उसकी वाणी बहुत पैनी हो सकती उसके शब्द धारवाले हो सकते हैं होने ही चाहिए कबीर ने तो कहा है, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ लठ हाथ में लिए खड़े बाजार में जो घर बारे आपना चले हमारे साथ होए तैयारी तो घर में आग लगा दो और चलो हमारे साथ और लठ लिए खड़े लिए लुकाठी हाथ फिर पीछे लौट के भी नहीं देखने देंगे नहीं सिर खोल देंगे योगी कठोर हो सकता है लेकिन कठोर होता है तुम्हारे दुर्गुण पर तुम पर नहीं तुम पर तो उसकी बड़ी अनुकंपा है बड़ा प्रेम है इसलिए कभी कभी अर्चन हो सकती है, कभी कभी तुम्हें भ्रांति हो सकती है, पर साफ साफ बेस समझ लेना योगी हो पर निंदा झके योगी होकर और दूसरे की निंदा करोगे मद मास और भाग जो भके और अभी भी तुमसे मांस नहीं छूटा मदिरा नहीं छूटी और अभी भी तुम भांग और गांजा जैसे मादक पदार्थों में डूबते हो एक बात ख्याल रखना जो जागे हैं वो तुम्हारे शराब या मांस मदिरा के विपरीत किन्हीं और कारणों से हैं तुम भी इनके विपरीत होते हो लेकिन तुम्हारे कारण भिन्न तुम कहते हो मदिरा मत पीना क्योंकि व्यर्थ पैसे की हानि होती स्वास्थ्य खराब होता पत्नी बच्चे भूखे मरेंगे इसलिए मत पीना यह कोई कारण ज्यादा देर तक सांस देने वाले नहीं है समझो कि तुम्हारे पास काफी सुविधा है और तुम्हारे मांस मदरा पीने से खाने से बच्चे पत्नी भूखे नहीं मर जाएंगे तो फिर क्या अड़चन है तो ये शिक्षा गरीबों के लिए होगी अमीरों के लिए नहीं उनके लिए कोई अड़चन नहीं होनी चाहिए तो यह तो बड़ी सशक्त शिक्षा होगी यह शिक्षा कहती है कि शरीर खराब हो जाएगा लेकिन शरीर तो खराब हो ही जाता है दिन दो दिन पहले के दिन दो दिन बाद इसका क्या मूल्य है सत्तर साल में मरे कि अस्सी साल में मरे अच्छा तो यही कि सत्तर साल में मर गए दस साल के लिए दूसरे को जगह खाली करके दुनिया में जगह वैसे ही कम भीड़ बढ़ती जाती हाथ हिलाने की जगह नहीं रह गई तुम जितनी जल्दी विदा हो जाओ उतना अच्छा तो दस साल ज्यादा जी गए इससे कुछ दुनिया का हित नहीं न मनुष्य जाति का कोई कल्याण फिर दस साल पहले मरे कि दस साल बाद मरे फर्क क्या पड़ता है दस साल और रह जाते कुछ लोगों को और चूसते कुछ और धन इकट्ठा करते तुजोड़ी में कुछ और भरते लोग तुमसे और परेशान होते और क्या होता और तुम्हारी जिंदगी थी ही क्या कोई तुक तो था नहीं कोई संगति थी नहीं कोई संगीत था नहीं लंबा जी के भी क्या करोगे तर्क कोई काम नहीं आने वाले और फिर यह तर्क सही भी नहीं क्योंकि शराब पीने वाले भी लंबे जीते देखे जाते शराबी जल्दी नहीं मरते अगर जल्दी मरना और देर से मरना यही प्रमाणिक हो तो बड़ी अड़चन हो जाएगी शंकराचार्य 33 साल में मर गए इसका क्या यह अर्थ होगा कि धर्म से सावधान विवेकानंद 34 साल में मर गए इसका क्या अर्थ होगा इसका अर्थ ये होगा कि भाई बचना धर्म इत्यादि में मत लगना देखिए विवेकानंद की क्या गति हुई देखा शंकराचार्य बेचारे अभी होते होते जवान विदा हो गए इस तरह कुछ उम्र नहीं बांटी जाती मुरारजी देसाई को अभी किसी ने पूछा बीबीसी के इंटरव्यू में कि आप चर्चिल के संबंध में क्या कहते हैं क्योंकि वह तो खूब पीता था सिगरेट भी शराब भी मांस भी ब्रह्म मुहूर्त में कभी उठता ही नहीं था नौ और दस बजे के पहले नहीं उठता था लेकिन जिया तो खूब तो मुरारजी देसाई ने कहा कि वह अपवाद है और मुरारजी देसाई सोचते हैं कि वो जो लंबा जी रहे हैं वो जीवन जल पीने की वजह से और चर्चिल अपवाद है मैंने सुना मुला नसुद्दीन अस्सी वर्ष का हो गया था लेकिन अभी भी तैराकी में प्रथम आता था तो पत्रकार उसके घर गए जन्मदिन उसका मनाया जा रहा था अस्सी माह उन्होंने पूछा कि अस्सी वर्ष के तुम हो गए हो तुम्हारा राज क्या है तुम कैसे अब तक प्रथम तैराक जवान भी तुमसे हार जाते तो उसने कहा चूंकि मैंने कभी शराब नहीं पी मांस नहीं खाया स्त्रियों के पीछे नहीं भागा भटका मैं किसी व्यसन में रहा ही नहीं इस कारण चमत्कारित हुए लोग जो पूछने आए थे लेकिन तभी मुल्ला ने कहा लेकिन इससे बहुत विचार में मत पड़ो मैं कुछ भी नहीं हूं मेरे पिता सौ साल के हो गए मगर घुड़सवारी में उनका कोई मुकाबला नहीं मैं भी घुड़सवारी में उनका मुकाबला नहीं कर पाता जवान से जवान नहीं कर पाता और वे शराब भी पीते क्षमा करना मुल्ला ने कहा वो शराब भी पीते मांस भी खाते तो पत्रकारों ने कहा हम तुम्हारे पिताजी को मिलना चाहते ये तो बड़ी हैरानी की बात है कि शराब भी पीते मांस भी खाते सौ साल के हो गए घुड़सवारी में कोई मुकाबला नहीं कर सकता तुम्हारा परिवार तो बड़ा अद्भुत मालूम होता है पिताजी कहाँ हैं उनके हम दर्शन करना चाहते मुला ने उस दिन कहा नहीं हो सकेगा क्योंकि पिताजी गए हैं मेरे दादा की बरात में दादा की बारात तो मुल्ला ने कहा मजबूरी थी तुम्हारे दादाजी विवाह कर रहे हैं उन लोगों ने पूछा मुल्ला ने कहा कर नहीं रहे करना पड़ रहा है स्त्री गर्भवती हो गई दादाजी की उम्र कितनी है 120 साल क्या हिसाब लगाओगे कैसे हिसाब लगाओगे शराब पीने वाले खूब जीते तुम इस इस तरह के तर्क देके किसी की शराब पीने से उसे नहीं बचा सकते ये तर्क थोथे इन तर्कों में कोई बल नहीं इसलिए ये तर्क चलते रहते हैं और लोग शराब पीते रहते हैं सिगरेट पीते रहते हैं मांस खाते रहते हैं सब चलता रहता है तर्क भी चलते रहते हैं और बाकी सब भी चलता रहता है इन तर्कों में और उनके जीवन व्यवहार में कोई संबंध कभी निर्मित नहीं होता जब बुद्ध पुरुष कहते हैं गोरख जैसे पुरुष कहते हैं कि मत पियो शराब तो उनके कारण बहुत अन्य है इसलिए नहीं कि तुम ज्यादा जी लोगे ज्यादा जी के क्या करोगे जीने में मूल्य ही क्या है इसलिए भी नहीं कि स्वास्थ्य अच्छा रहेगा स्वास्थ्य का कोई आध्यात्मिक मूल्य थोड़ी रुग्ण व्यक्ति भी परमात्मा को पा सकता है और स्वस्थ व्यक्ति हो सकता है इसलिए परमात्मा को ना पा सके कि स्वास्थ्य के कारण संसार मूलझा रहता कि अभी तो मैं स्वस्थ कर लेंगे राम का स्मरण अंत में अभी तो भोग लें चार दिन की जिंदगी है अभी तो मजा कर लें नहीं ये थोथे सिद्धांत किसी सहारे के नहीं है फिर गोरख जैसे व्यक्ति क्यों कहते उनके कहने का कारण बड़ा अनूठा है। तुम चकित हो गए जानकर मैं भी चाहता हूं तुम शराब से मुक्त हो जाओ लेकिन मेरा कारण वही नहीं है जो मुरारजी देसाई का है मैं भी चाहता हूं कि तुम शराब से मुक्त हो जाओ क्योंकि एक और बड़ी शराब है अगर तुम इसी में उलझे रहे तो उस बड़ी शराब को तुम कभी ना पी पाओगे मैं तुम्हें असली मधुशाला में ले चलना चाहता हूं इसलिए झूठी मधुशाला से छुड़ाना चाहता हूं परमात्मा शराब है और ऐसी शराब कि जिसने पी सदा के लिए पी ली और ऐसी बेहोशी कि आई तो आई और ऐसी बेखुदी कि फिर कभी टूटती नहीं ये तो तुम जो बाजार से खरीद के पी लेते हो ये तो सांझ पी लोगे सुबह टूट जाएगी फिर वही के वही फिर वही बेचैनी फिर वही तनाव फिर वही चिंताएँ थोड़ी देर को भुला सकते हो शराब में डुबा के मगर मिटाना सकोगे एक ऐसी भी शराब है जहां चिंताएं मिट जाती मैं तुम्हें वही शराब देना चाहता हूँ ध्यान शराब है प्रार्थना शराब है और जब कोई मंदिर जीवित होता है तो मधुशाला ही उसका ढंग होता है मैं भी तुम्हें चाहता हूँ कि शराब ना पियो लेकिन मेरा कारण बड़ा उल्टा है इसलिए चाहता हूँ कि छोटी छोटी शराब में उलझे रहे तो बड़ी शराब कब पियोगे असली शराब कब पियोगे ये सड़क के किनारे गंदे डबरे पानी के जो भरे हैं इन्हीं से जल पीते रहे तो मानसरोवर की यात्रा करनी है या नहीं करनी है उस स्वच्छ इस फटिक जैसे स्वच्छ जल को कंठ के भीतर उतारना है या नहीं उतारना मैं तुम्हें शराब छोड़ने को इसलिए नहीं कहता कि मैं कोई नीतिवादी हूँ कि शराब पीने से कोई बहुत बड़ा पाप हुआ जा रहा है क्या खाक पाप होगा शराब तो शुद्ध शाकाहार है अंगूर का निचला हुआ रस है। क्या पाप होने वाला है अंगूर खाने से नहीं होता शराब पीने से कैसे हो जाएगा शराब पीने से तुम नरक में नहीं पड़ जाओगे लेकिन हां शराब पीने से तुम्हें स्वर्ग की शराब नहीं मिल पाएगी उससे तुम वंचित रह जाओगे <म्राध्ति> मैं चाहता हूं कि तुम्हारे हाथ से कंकड़ पत्थर छूट जाएं क्योंकि हीरों की खदान मौजूद है तुम क्यों कंकड़ पत्थर से अपनी झोली भरते हो मुरारजी देसाई और मेरे वक्तव्य में जमीन आसमान का भेद उनकी दुश्मनी है तुम्हारे कंकड़ पत्थरों से वो कहते हैं छोड़ो कंकड़ पत्थर कंकड़ पत्थर बुरे मैं कहता हूं कंकड़ पत्थर से मेरी कोई दुश्मनी नहीं मगर हीरे जवरात है तुम्हारी झोली कंकड़ पत्थर से भरी रही तो हीरे जवारात ऐसे ही पड़े रह जाएंगे जिनको पालने का तुम्हें हक था जो तुम्हें पाने ही चाहिए थे जिनको बिना पाए तुम्हारी नियति कभी पूर्ण नहीं होगी भेद ख्याल कर लेना भेद बहुत बुनियादी मैं भी तुमसे कहता हूं मांस छोड़ो लेकिन इसलिए नहीं कि मांस खाओगे तो नरक जाओगे इसलिए नहीं कि मांस खाओगे तो हिंसा हो जाएगी इन सब छोटी बातों से मुझे कोई प्रयोजन नहीं क्योंकि अगर मांस खाने वाले सारे लोग नर्क जाते तो जीसस नर्क में होंगे रामकृष्ण परमहंस भी नरक में होंगे क्योंकि बंगाली का बिना मछली के चले मछली भात के बिना चली नहीं सकता रामकृष्ण परमहंस मछली तो खाते ही रहे नरक में होंगे ये छोटी छोटी बातें इनका कोई मूल्य नहीं मगर इतना जरूर इनसे सिद्ध होता है रामकृष्ण परमहंस की संवेदना जितनी गहन हो सकती थी उतनी ना हो पाई होगी थोड़ा सा पर्दा रह गया हृदय जितना प्रेमपूर्ण होना चाहिए था ना हो पाया होगा थोड़ी कालिख रह गई नरक में पड़ गए ऐसा नहीं मगर एक और सौंदर्य का अनुभव हो सकता था जिससे वंचित रह गए जीसस नरक जाएंगे ऐसा नहीं लेकिन जीवन के समझने में थोड़ी सी चूक रह गई एक कांटा रह गया वह कांटा भी निकल सकता था निकल ही जाना चाहिए था और मुझे लगता है कि जिस अगर थोड़े ज्यादा दिन जिंदा रह गए होते जवान मर गए मार डाले गए तो शायद कांटा निकल जाता अभी उम्र कम थी और सारे लोग मांसाहारी थे जिनके बीच वो पैदा हुए थे थोड़ी उम्र पकती, थोड़ा बोध गहन होता थोड़े परमात्मा का साक्षात्कार और और सघन होता तो निश्चित ही मानसाहार छूट जाता क्योंकि अंतिम अवस्था में जिसे सब तरफ परमात्मा दिखाई पड़ने लगा वह अपने भोजन के लिए किसी के जीवन की हत्या करेगा यह सोचना असंभव है तो मैं इसलिए नहीं कहता कि मांसाहार पाप है कि इस पाप के परिणाम में तुम्हें नरक भुगत होगा बल्कि इसलिए कहता हूं कि तुम्हारी संवेदनशीलता को कम करता है तुम्हारी संवेदनशीलता की सूक्ष्मता छिन जाती तुम्हारे भीतर से जितना शुद्ध संगीत पैदा हो सकता नहीं हो सकेगा तुमने अपनी वीणा में बड़े मोटे और खुरदरे तार लगा ली संगीत तो होगा गीत भी पैदा होगा लेकिन मोटे और खुरदरे और सस्ते तार लगा लिए जबकि महीन अभिजात सूक्ष्म तार उपलब्ध थे तुमने अपनी वीणा के साथ दुर्व्यवहार कर लिया है, नहीं कि तुम नरक में पड़ोगे क्योंकि तुमने वीणा में खुरदरे तार लगा लिए और यह ध्यान रखना कि जब तुम मांसाहार करते हो तो तुमने किसी को मारा इस भ्रांति में मत पड़ना क्योंकि मर तो कोई सकता नहीं इसलिए पाप यह नहीं है कि तुमने किसी को मार डाला मृत्यु तो यहां होती ही नहीं मारने का तो कोई उपाय ही नहीं सिर्फ तुमने देह छीन ली एक आत्मा की वह आत्मा नई देह ले लेगी सवाल हत्या का नहीं है सवाल इसका है कि तुम देह छीन सके सवाल तुम्हारा है वह आत्मा तो नई देह ले लेगी नया गर्भ ले लेगी कोई मरता नहीं कृष्ण कहते न हन्य तेह्य माने शरीर नहीं शरीर के मरने से उसकी मृत्यु होती मगर सवाल तुम्हारा है तुमने संवेदन शून्यता दिखलाई तुम्हारे भीतर हार्दिकता नहीं है तुम थोड़े पथरीले हो तुम कोमल नहीं हो और तुम कोमल नहीं हो तो तुम्हारे भीतर का कमल नहीं खिलेगा या अधखिल रहेगा या एक आध पखरी अनखिली रह जाएगीम चित की अवस्था में मांसाहार असंभव है और जो परम चित्त की अवस्था चाहते हैं उन्हें ये बोध रखना चाहिए तो ठीक कहते गोरख जोगी होई, पर परिधा झके मद मास अरुभांग जो भके इकोत्तर सह पुरिशा नर्क ही जाए ऐसे मैंने हजारों लोगों को नरक जाते देखा है सती सती भांसत श्री गोरख राय मैं सच सच कह रहा हूं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूं जो तथ्य है उतना ही निवेदन कर रहा हूं और जो सच को सुन लेगा उसकी जिंदगी में क्रांति शुरू हो जाती अब रही मुश्किल पड़ी गाड़े दो उकाम साचे से तो जग नहीं झूठे मिलन राम जिसने सच को सुना सच को समझा उसके जीवन में क्रांति का क्षण आ गया उसे एक बात दिखाई पड़ने लगेगी कि अगर सच की मान के चलू तो राम मिल सकते हैं, लेकिन जग अपने आप खो जाएगा छोड़ना नहीं पड़ता जग अपने आप खो जाता है झूठ से तो राम नहीं मिलता सच से जग नहीं मिलता जिसको यह बात दिखाई पड़ गई उसे स्पष्ट चुनाव करना ही होता है उसी चुनाव को मैं सन्यास कहता हूं वह निर्णायक घटना है